ओम, ओम, ओम शांति ओम आनंद विश्रांति योग, कुछ भी ना करें बस न किंजित चिंत कुछ भी चिंतन नहीं इसको बोलते हैं चुप साधन मौन साधन दुल्हा दुल्हन मिल गए फीकी पड़ी बारात आत्मा परमात्मा दुल्हा है और हमारी वृत्ति दुल्हन है वृत्ति शांत हो गई इंद्रियों की चपलता गई इंद्रियों की चपलता से शक्ति का खर्च होता है इंद्रियों की शांति से शक्ति का संचय होता है बोल बोल कर भी हाथ पर प घय था बिना आसन आसने बेसू बिना आसन के बैठना शक्ति का क्षय होता है अर्थिंग मिलता है नोकेले हिस्सों से शक्ति ज्यादा प्रवाहित होती है इसीलिए बुढ़ापे में हाथ की उंगलियां मिलाकर बैठने से नोकेले हिस्सों की शक्ति जाने की रफ्तार कम होती है तो बुढ़ापे की कमजोरी कम, कम होगी पैरो और हाथ नो से शक्ति ज्यादा खर्च होती है इसलिए ऐसा बैठना आदत पड़ जाएगी तो फिर वो शक्ति का चक्र बन जाएगा निकलने के बदले घूमता रहेगा अब शक्तियों का मूल अपना आपा है मैं ओम चैतन्य ओम शांति आनंद है सत्कर्म दुष्कर्म कई जन्मों से वासनावादे कर्म करते आए इसलिए संसार का आकर्षण भी है और भगवान का आकर्षण भी है सत्कर्म का नियम का जप का आश्रय लेकर व्रत का आदमी सत्कर्म को बढ़ा दे तो दुष्कर्म धुल जाते हैं और का साक्षात्कार हो जाता है सुमति कुमति सब के उ अच्छाई बुराई सब के अंदर रहती अच्छाई का व्रत कर ले बुराई से बचने का कर ले तो एक एक साल में तो साक्षात्कार हो जाए चालीस दिन में भी हो जाए तत्परता हो तो दूर तो पांच साल का था साक्षात्कार इधर तो दस दस साल के बैल अभी तक ऐसे ही घूम रहे बैल दस साल का बैल जो साक्षात्कार नहीं करते वो सब बैल गिने जाते कोई दस का बैल कोई पंद्रह सत्रह का बैल कोई बीस का बैल कोई पच्चीस के कोई साठ के चालीस के बैल बैल मतलब बड़तिया दिया। संसार वाही बैल सम दिन रात बोझा ढोए है ज्ञानी तमाशा देखता सुख से जगे है सोए है ज्ञानी को तो संसार तमाशा दिखता है संसारी संसार सच्चा मान के बेल की ही धोते रहते अब ये करना है वो करना है ये पाना है वो पाना है सब छोड़ के मरो फिर किसी के घर में लटको बोझा ढो टेंशन पाँच साल के दुरू को साक्षात्कार यहाँ दस दस बारह बारह साल के बैल शिवजी के बैल को तो साक्षात्कार है नंदी को इसीलिए पूजा जाता है मंदिर में शिवजी का बैल साक्षात्कार करके बैठ, चार पैर वाले बैल साक्षात्कार करें और दो पैर वाले बैल साक्षात्कार नहीं करते बोलो ओम शांति भीतरे भीतर प्रसन्नता शांति निसंकल्प ओम, ओम. ओम आनंद ओम शांति ओम प्रभुजी ओम प्यारे जी बरसात के ऋतु में नाश्ता वास्ता करना स्वास्थ्य के लिए मुसीबत है तो हम नहीं करते नाश्ता अगर नाश्ता करेंगे तो एक